Aeh, uss ke atas, kenapa? Kau jis пурики пури दरअसल लड़के रास्ते में दिल्ली गंगा है, बॉल है, पतंगे हैं। इसलावे लड़कियों को कभी कोई देरी ना माँबाप तो कुछ परवा बार ऐसी है, ना दर्जे के पुलिस कोई बार बार ऐसी है कुछ तो करने वाला है। तो ये आनी कंगारी अपने कर। अजर क्या करेगा लोगों पर उससे कहाँ? सुनो कंगारी ना स्ट्रैंगर। I didn't know. da Oh, God. Si Oleh Tuhan bir tad height usion Jangan